एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था फिर आए उस नगर के बुरे दिन जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई नदी ने अपना रास्ता बदल दिया लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया अब वह जगह केवल चूहों के रहने लायक रह गई चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मुश राज चूहों का भाग्य देखो उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने और दम तोड़ने लगे गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया सैकड़ों हाथी प्याज बुझाने डोलते हुए वहाँ चल पड़े जलाशय तक पहुँचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा हाथियों के हजारों पैर चूहों को रोंदते हुए निकल गए हजारों चूहे मारे गए खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो मुसीबत यही खत्म नहीं हुई हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगी। काफी सोचने विचारने के बाद मुशक राज के मंत्रियों ने कहा महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए वह एक दयालु हाथी है मुशक राज हाथियों के वन में गया एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था मुशक राज उसके सामने के बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला गजराज को मुशक का नमस्कार हे महान हाथी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आवाज गजराज की कानों तक नहीं पहुँच रही थी दयालु गजराज उसकी बात सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मुशक के निकट ले जाकर बोला नन्हे मिया आप कुछ कह रहे थे कृपया फिर से तो कहिए मुशक बोला हे गजराज मुझे चूहा कहते हैं हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं मैं उनका मुशक राज हूँ आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगर के बीच से गुजरते हैं हर बार उनके पैरों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं या मूषक संहार बन न हुआ तो हम सभी एक दिन नष्ट हो जाएंगे गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा मुशक आपकी बात सुन मुझे बहुत शोक हुआ हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं हम कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे मुशक राज कृतज्ञ भरे स्वर में बोला गजराज आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजराज कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना गजराज ने सोचा कि ये नन्हा जीव हमारे किस काम आएगा सो उसने केवल मुस्कुरा कर मुशक राज को विदा कर दिया कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया राजा के लोग हाथी पकड़ने आए जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले जाते हैं सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस जाता है जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया रस्सा कस गया रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था गजराज चिंगाड़ने लगा उसने अपने सेवकों को पुकारा लेकिन कोई नहीं आया कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा एक युवा जंगली भैंसा गजराज का बहुत आदर करता था जब वह भैंसा छोटा था तो एक बार वह एक गड्ढे में जा गिरा था उसके चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी चिंगार सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। वह चीखा चीख कैसा न्याय है गजराज बताइए बताइए मैं क्या करूं आपके लिए मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले बेटा, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी चले जाओ और चूहों के राजा मुशेक राज को सारा हाल बताना उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट चुकी है भैसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा और दौड़कर कर राज के पास पहुंचा मुशक राज को उसने सारी बात बताई मुशक तुरंत अपने बीस तीस सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठा और वो शीघ्र ही गजराज के पास पहुँचे चूहे भैंसे की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गए इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं तो ये थी आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी गजराज व वाचक स्वर भारती परिमल